जैसे मरुभूमि में हरियाली होना कठिन है ऐसे ही युवावस्था में विवेक वैराग्य संयम होना कठिन है वो काम तुमने किया मैं तुम पर प्रसन्न हूँ हे प्रचेताओं ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए अधेय मानू तुम जो भी मांगोगे मैं दे दूंगा तो प्रचेता बोलते प्रभु हम अपनी बुद्धि से जो भी मांगेंगे ना हमारी अपनी अल्पमति होगी तो अल्प ही होगा आप जिसको सर्वश्रेष्ठ मानते सर्वोपरि मानते आप वही हमको दीजिए हम तो भगवान और प्रसन्न हुए कि तुम्हारा मुझ पर इतना विश्वास है कि अपने मन की नहीं चाहते मेरे पर छोड़ दिया जिसमें तुम्हारा मंगल हो, जो सर्वश्रेष्ठ हो वो मेरे पर छोड़ दिया नहीं तो मूर्ख लोग अपनी अपनी वासना के अनुसार ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु मानते लोभी धन को सर्वश्रेष्ठ मानता है देहाद्यासी देह के स्वास्थ्य को सर्वश्रेष्ठ मानता है कामी ललनाओं को सर्वश्रेष्ठ मानेगा त्याग जी त्याग को सर्वश्रेष्ठ मानेगा भोगी भोग को ये सब मान्यता का है लेकिन सर्वश्रेष्ठ की सारी मान्यताएं पैदा हो हो के चली जाती फिर भी जो ज्यों का त्यों रहता है वो अपना आत्मा का ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है अपनी आत्म प्राप्ति ही सर्वश्रेष्ठ है तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि देव ऋषि नारद जी का तुमको सत्संग मिलेगा और उसमें से ब्रह्म ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो अब इतनी इतनी साधना के बाद भी आखिरी में अपना आपा ब्रह्म स्वभाव अंतकर्ण में है तो आत्मा है और अंतकर्ण को बाधित कर दो तो वही ब्रह्म है घड़े में है तो घटाकाश है घड़े में होते हुए भी वो महाकाश ऐसा समझो बस ऐसे शरीर में है तो आत्मा है और शरीर को विचार से हटाकर चिदघन चैतन्य है तो ब्रह्म ज्ञान हो गया इसको बोलते ब्राह्मी स्थिति फिर उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता ऐसे ब्रह्म ज्ञान पाए हुए पुरुष परोपकार करे समाधि करे लोक संग्रह करे भोगी बने त्यागी बने जो भी वार से दिखे उनकी सहज अवस्था है सहज कर्म कउंते न त्यजेत तो सदोषा आप यानि के सामने सहज कर्म आ जाते निर्दोष हो चाहे सदोष हो उसको पकड़ छोड़ नहीं होती ब्रह्म ज्ञानी कछु बुरा न भया, जिसको ब्रह्म परमात्मा स्वभाव का अपना आत्मा ब्रह्म रूप देखा उससे कुछ बुरा नहीं हुआ मौत सुगम है लेकिन आदत पड़ गई है बाहर खोजने की अथवा तो आदत पड़ गई है कुछ बनने की कुछ करने की ये आदत मिटाने के लिए फिर कुछ कराया जाता है कि भाई चलो अब ये करो ये करो नहीं तो ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति इतनी सरल है जैसे सरदार सिंधी गुजराती और मराठा चार दोस्त हैं। आप एक इच्छा हो गई कि मेरे को मनुष्य से मिलना है अब मराठा मनुष्य से मिलने जाए तो कितनी देर सरदार कोर सिंधी को कितनी देर लगेगी मनुष्य को मिलने में पहले वो मनुष्य बाद में सिंधी सरदार मराठा ऐसे ही पहले ही हम ब्रह्म चैतन्य है नवाणी सुनते हैं हम पहले ही हैं मनुष्य बाद में है ब्रह्मचैतन्य पहले है उसके नाते सत्कर्म करना और प्रीतिपूर्वक सबके सबके प्रति सद्भाव, सबसे मंगल भाव अपनी लोभी नहीं मनाना, ये हमारे हैं ये पर हैं वाह वाह करते तो अपने लगते सत्य सुना देते तो पढ़ाए लगते तो ये राग द्वेश उसको ढक देता है शुद्ध प्रेम को शुद्ध ज्ञान को ओम, ओम, ओम, ओम। अभी जो सुना बैठे रहना इधर उधर जो माइया छोरिया भाग भाग करती उनकी लिस्ट लगा देना आश्रम में प्रवेश बंद नदी किनारे जो तंग करने को सड़कों पे रस्तों पे बैठ जाती है निगुरी आवारा लोग उन लोगों को फिर राष्ट्र में प्रवेश नहीं देंगे गर्ग और ये सिक्योरिटी वाले जैसा मर्यादा है उसके हम तो मथुरा जाते तो ये ग्वाल गोपियां पीछा करे तो जीवन भर तड़पती रही बिलकती रही लेकिन कभी वृंदराबन से मथुरा नहीं गई क्योंकि हमारे इष्ट को जो नहीं मंजूर वो हमें नहीं करना है इसका नाम है भक्ति यहाँ आजकल के निगुरे लोग लुफेंगे आवारा लोग मन चाह व्यवहार करेंगे बोले दर्शन करने आया वहां जरा गर्मी पड़ी तो हरिद्वार में दर्शन करने आया आराम पाई है दर्शन का तो बहाना बनाते गर्मी से भागते दर्शन का बहाना बनाते काम से भागते ऐसे आरामखोर लोगों के लिए अंता कर्ण की शुद्धि या ईश्वर प्राप्ति असंभव हो जाती है अपना साखी आप है निज मन मा विचार नारायण जो खोटे उनको तुरंत निकाल जो कपट बेईमानी आदि की जो आदत है न उसको तुरंत निकाले ओम ओम अभी जो सुना उसको जीप तालु में लगा के दोहराओ श्वासोश्वास में अपने ओमकार स्वरूप को जपू अथवा होठों से दो मिनट ओम ओम जपू दो मिनट कंठ से दो पांच दस मिनट राधे हृदयपूर्वक जपू ओम माना वही हूं हूं आत्मा ही आत्मा इसमें स्थिति करो कठिन नहीं है दूर नहीं है दुर्लभ नहीं है परे नहीं है पराया नहीं है और नित्य नवीन रस नित्य नवीन आनंद नित्य नवीन ज्ञान जहाँ से पूरी होता है वही आत्मा परमात्मा है ओम ओम ओम शरीर क्षण मंगुर है रात को लोहे की जाली वाला गायत्री छ परमात्मा